शिवानंद स्मृति संग्रह श्री गुरुदेव की स्मृति कथा स्वामी कृपानंद श्री श्री ठाकुर की असीम और अहेतुक कृपा से उनके अंतरंग पार्षद और लीला सत्कार परम पूज्य पाठ स्वामी शिवानंद महाराज के कृपा बारी संचित से मेरा यह तुक्ष और क्षुद्र जीवन वृक्ष श्री रामकृष्ण रूपी पवित्र ध्यान में स्थान पाकर क्रमशः वृद्धि करने का सहयोग पा गया है स्वामी मृत मेरे बचपन के मित्र थे उन्हीं के माध्यम से 1930 सौ ईस्वी में किसी समय मैं एक सुदूर प्रांत से आकर श्री गुरुदेव के चरणों के पास स्थान पा गया हूँ मेरे मित्र ने पहले स्वामी निर्वेदानंद महाराज और उनके सहकर्मियों के साथ मेरा परिचय करा दिया श्री रामकृष्ण संघ के साधुओं के साथ यही मेरा प्रथम परिचय था उनके जीवन धारा की पर्यालोचना करके मेरा अंतर अत्यंत प्रसन्न हुआ इसके कुछ दिनों बाद मित्र के निर्देश से मेरे एक सहपाठी मुझे इस युग के वैकुंठध धाम और श्रेष्ठ तीर्थ बेलूर मठ ले गए उन दिनों मठ में बड़ा मंदिर या इतने मकान आदि कुछ भी नहीं थे मठ में प्रवेश होते ही स्थान के शांत वातावरण ने मेरे अशांत मन पर विशेष प्रभाव विस्तारित किया और कैसी गंभीर आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा श्री रामकृष्ण के अंतरंग पार्षद तथा श्री रामकृष्ण संघ के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद महाराज बेलुर मठ को प्रकाशित कर विराजमान हैं तथा अगणित अंधकार में जीवनों में जाना लोक संचारित कर योगावतार श्री रामकृष्ण की भावधारा प्रवाहित कर रहे हैं यह सोचकर मैं विस्मय विमुक्त हो गया बचपन से मेरे अंतर में एक स्वाभाविक आस्तिक की बुद्धि रहने पर भी यह प्रश्न सदैव बना रहता था कि भगवान दिखाई पड़ते हैं अथवा नहीं और क्या ऐसे कोई महापुरुष हैं जिन्होंने साक्षात उनका दर्शन किया है सरपाठी के साथ पहले मैं गंगा स्पर्श कर श्री ठाकुर के मंदिर में गया और बाद में श्री श्री महापुरुष महाराज को प्रणाम करने के लिए आया उनके एक सेवक ने उनके कमरे में ले जाकर हमारा परिचय करा दिया किंतु आश्चर्य की बात यह है कि श्री श्री महापुरुष जी का प्रथम दर्शन होते ही मेरे मन के इतने दिनों के संचित संदेह चिरकाल के लिए विलीन हो गए और ऐसा लगा मानव जीवन की सभी समस्याओं का समाधान यहाँ होना संभव है किंतु उन्होंने केवल मैं कहाँ रहता हूँ और क्या करता हूँ ऐसे ही दो एक प्रश्न से हमारा परिचय लिया उस समय वे कमरे में अकेले ही थे उनकी प्रसन्न और समाहित मूर्ति के दर्शन से स्वतः ही मन आनंद से भर गया उस दिन दोपहर को श्री श्री ठाकुर का प्रसाद पाकर हम दोनों कलकत्ता लौट आए उनके बाद उसके बाद मेरे कलकत्ते के काले जीवन में कभी कभी उनके दर्शन का मौका मिला था ये वे घटना अब ठीक ठीक याद नहीं किंतु जिस दिन उन्होंने इस अयोग्य संतान को हेतु कृपा से मंत्र धान करके श्री में आश्रय दिया था था और तीन संतान के जीवन को धन्य किया था। उस दिन का चित्र मन में आज भी जागृत है 1930 में किसी एक वर्षा के दिन में, में उपस्थित हुआ दीक्षा की तिथि भी उन्होंने निश्चित कर दी थी सेवक मती महाराज की कथनानुसार मैं गंगा स्नान करके ठीक समय पर महापुरुष महाराज के कक्ष में जाकर उनके चरणों में प्रणत हुआ उन्होंने सेवक से गंगा जल और कुश लाकर कमरे के अगले दरवाजों को बंद करने के लिए कहा मुझे श्री गुरुदेव देव बैठने का आदेश दिया मैं उनके सामने के आसन पर बैठा वे अपनी चौकी पर ही बैठे रहे वे धीरे धीरे अंतर्मुख और गंभीर हो गए उनका मुखमंडल उज्जवल स्वर्गीय ज्योति से उद्भाषित हुआ देखकर मैं स्तब्ध हो गया दीक्षा के संबंध में मेरी कोई धारणा ही नहीं थी इस कारण मैं फूल फल आदि कुछ भी नहीं लाया था महापुरुष महाराज ने भी मुझे दीक्षा के लिए कोई पदार्थ संग्रह करने के लिए नहीं कहा था मैं जब उनका महामंत्र सुनने के लिए अत्यंत आग्रह से प्रतीक्षा कर रहा था तो उन्होंने पहले कुश से गंगा जल अपने मुख में लिया और बाद में मेरे सिर पर छिड़क दिया दीक्षा के पूर्व उन्होंने जो अमूल्य उपदेश मुझे सुनाए मैं मुझे पूर्णतया अज्ञात थे उनके निर्मल ज्ञान और शक्तिदायी उपदेशों को मैंने एकाग्र चित्त से सुना बाद में उन्होंने मुझसे मेरे हृदय मन को महामंत्र ग्रहण करने के निमित्त तैयार करने के लिए कहा अंत में उन्होंने मूल मंत्र देकर मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया मानो मेरा पुनर्जन्म हुआ उस समय तक मैंने साष्टांग प्रणाम करना नहीं सीखा था इस कारण उनके चरणों में सिर लभा मैंने प्रणाम किया श्री गुरुदेव सन्यासी थे अतः चांदी का सिक्का उनके हाथ में देने में मुझे संकोच हुआ इसलिए रुपये रहते हुए भी गुरु दक्षिणा नहीं दी जा सकी उन्होंने भी मुझसे कुछ कहा नहीं बाद में एक दिन उनकी सेवा के लिए मैं बेदाना अनार ले गया था दीक्षा के बाद से गुरु महाराज को मैं अपना समझने लगा वह भी उनके अहेतुक आकर्षण से बाद में जब मैं मठ में सम्मिलित हुआ तब से उनके उपदेशों के अनुसार जीवन गठित करने को की चेष्टा करने लगा किंतु जब सन्यास दीक्षा ग्रहण करने का सहार समय आया तब उन उपदेशों के साथ संन्यास के उपदेशों का संघर्ष होने के भय से मैं संन्यास दीक्षा लेने में दुविधा करने लगा उस समय कई वृद्ध साधुओं से बातचीत करके भी मैं कोई सामंजस्य स्थापित नहीं कर सका किंतु सन्यास दीक्षा हो जाने के अन्तर संन्यास के मंत्रों के साथ श्री गुरुदेव के उपदेशों को मिलाने पर मेरा मन आनंद से भर गया फिर कोई संदेह नहीं रह गया एक दिन एक भक्त ने गंगा दर्शन करके सीधे महापुरुष महाराज के कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम किया महाराज ने उनसे पूछा कि ठाकुर मंदिर में जाकर श्री श्री ठाकुर का पहले दर्शन किया है या नहीं जब वे जान गए कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है तब उन्हें समझा कर कहा श्री श्री ठाकुर ही हमारे सब कुछ हैं उन्हें की कृपा से इस मठ और मिशन के काम चल रहे हैं और उनके पार्षदों का शरीर धारण भी हो रहा है इस कारण सबसे पहले श्री श्री ठाकुर का दर्शन कर तब दूसरों का दर्शन करना चाहिए इस भाव को वे भक्तों के मन में में सदा संचारित कर देते थे। एक दिन मठ जाकर मैंने देखा, महापुरुष महाराज को एक पहिएदार कुर्सी पर बैठा कर सेवक घुमा रहे हैं जहां तक स्मरण में सेवक शंकर महाराज थे घुमाने के अनंतर स्वामी जी के कमरे के पास वाले बरामदे में उसी कुर्सी पर महापुरुष महाराज बैठे रहे साधु भक्त लोग एक एक कर प्रणाम करने लगे एक सरकारी उच्च कर्मचारी की माता भी महापुरुष महाराज के चरणों पर माथा टेककर बहुत देर तक प्रणाम कर रही थी उस समय महापुरुष महाराज ने एक मुद्रा दिखाकर दूसरे लोगों को समझाया कि भक्तों के लिए भगवत प्रेम और भगवत भजन के अतिरिक्त और कोई कामना वासना या प्रार्थना करना मंगलजनक नहीं है उससे भक्त की हानि होती है एक अन्य दिन तीसरे पर महाराज प्रसन्न आनंद अपने कमरे के उत्तर वाले बरामदे में बैठे थे भक्त महिलाएं उस समय वहां बैठी थी मैं भी उनको प्रणाम करने के लिए पास के बरामदे में प्रतीक्षा कर रहा था उनके दर्शन के लिए जब भी मैं आता अपने मन को बहुत सावधान कर लेता था उनके निकट मन की स्वाभाविक उच्च गति रहती थी बरामदे में मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था कि प्रणाम करने के लिए जाऊँ या नहीं समय ऐसा था कि अगर उस समय तो न जाऊँ तो दर्शन ही नहीं होगा इस कारण विशेष सावधान होकर आगे बढ़कर प्रणाम किया उसी समय उनकी ओर देखते ही प्रतीत हुआ मानव ब्रह्मचारी होकर महिला भक्तों के बीच ने प्रणाम करना उन्हें पसंद नहीं था साधु ब्रह्मचारी लोग ठाकुर के शुद्ध त्याग के आदर्श के अनुसार आचरण करेंगे यही वे चाहते थे एक और दिन की बात है मैं अपने एक मित्र नगेन के साथ मठ में पहुंचा उस समय तो हम दोनों ब्रह्मचारी थे ऊपर जाकर महापुरुष महाराज को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेकर हम दोनों खड़े थे सेवक ने हम दोनों का परिचय देते हुए कहा ये दोनों ब्रह्मचारी हुए हैं सुनते ही वे विशेष प्रसन्न दृष्ट से बोल उठे दो नहीं एक हैं श्री ठाकुर भी कहते थे एक ज्ञान ही ज्ञान है अर्थात अद्वैत ज्ञान में प्रतिष्ठित होना ही जीवन का मुख्य धर्म है एक बार ठाकुर मंदिर में दर्शन प्रणाम कर महापुरुष महाराज के कमरे में जाकर उनका दर्शन प्रणाम किया उठते ही उन्होंने हाथ के इशारे से बगल के कमरे में खोखा महाराज को प्रणाम करने के लिए कहा मैंने खोखा महाराज को खोजते हुए गंगा के किनारे जाकर उनकी चरण वंदना की महापुरुष महाराज की सदा ही सावधान दृष्टि थी कि हम लोग केवल अपने अपने गुरु को लेकर ही व्यस्त न रहें और ठाकुर के अन्यान्य संतानों के प्रति उदासीन न हो जाए एक दिन मठ में गया उनकी चरण वंदना की देखा वे बिस्तर पर लेते हैं चेहरे से आनंद की ज्योति छिड़क रही है एक ब्रह्मचारी उनकी चरण सेवा कर रहे थे मैं चुपचाप खड़ा रहा एकाएक एक मेरी ओर देखकर वे बोल उठे तुम क्या मांगते हो मेरे मांगने मिलने के संबंध में वे अच्छी तरह जानते थे अतः मैं मोहन ही रहा तब उन्होंने स्नेह बिगड़ित होकर विशेष आवेग के साथ मुझे आशीर्वाद दिया वह आशीर्वाद ही मेरे जीवन का एकमात्र पांथेय और अवलंबन है कलकत्ते के अद्वैत आश्रम में रहते समय बीच बीच में मठवास उनका दर्शन और सत्संग करने का सौभाग्य मेरे जीवन में बहुत हुआ था फलस्वरूप कोई संदेह और उसे दूर करने के लिए उपदेश श्रवण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था जो कुछ उन्होंने स्वेच्छा से दिया था उसी से मेरा हृदय मन भरा हुआ है